IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला खेलें खेल आज का खेल है अक्कड़ बक्कड़ हेलो बच्चों हेलो फ्रेंड्स जी अंकल जी का मतलब अंकल गेम वेरी गुड तो मैं अंकल जी आपको खिलाऊंगा एक नई गेम अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो आप लोग तैयार गुड ये हुई बात सो हैवी गो एक बात तुमने देखना भूल ही गया गार्गी की शर्ट पे बनी हुई है चिड़िया अरे वाह तुम्हारी तो हेयर क्लिप में भी चिड़िया बनी हुई है वेरी गुड ब्यूटीफुल चिड़िया कैसे आवाज करती है हम सब आज चिड़िया की एक गेम खेलेंगे ठीक है पर उससे पहले मुझे ये बताओ अच्छा मैं ये सवाल गार्गी आपसे आकर पूछता हूं गर्गी ये बताओ चिड़िया कहां रहती है पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे किस चीज में रहती है चिड़िया घोंसले में घोंसले में तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ पर ढेर सारी चिड़िया रह सकती है ना हां रह सकती है ना हां बहुत सारी चिड़िया रह सकती है ना हां तो आज हम एक ऐसा पेड़ लगाएंगे घोंसला oh, चिड़िया बनाती है ओ वेरी गुड जोरदार तालियां घोंसला चिड़िया बनाती है ठीक है तो आज हम चिड़िया के घोंसले के लिए एक पेड़ लगाएंगे लेकिन गेम में लगाएंगे वो ठीक है लेकिन उसके लिए आप सबको एक सर्कल यानी एक गोल घेरा बना के बैठना होगा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ शाबाश बैठ जाओ बैठ जाओ इधर बैठ हां बैठ गए सब आप सब लोग आराम से बैठ गए हां कलजी वेरी गुड तो अब गार्गी तुम खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ ठीक है अब तुमने क्या करना है जो जो मैं बोलता जाऊंगा ना वो तुम बोलते जाओगे सब बच्चे बोलेंगे और गार्गी जब हम बोलेंगे ना तब तक तुमको हर बच्चे के सिर पे जो नीचे बैठा हुआ है सिर पे हाथ लगा के ऐसे सर्कल के बाहर आपको धीरे-धीरे दौड़ना है ठीक है तैयार हो आर यू रेडी यस गुड सो हियर वी गो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो गाग भी बोलेगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पेड़ लगाएं पूरे 100 पेड़ लगाएं पूरे 100 पेड़ में घोंसले 1000 पेड़ में घोंसले 1000 चिड़िया के बच्चे 10000 चिड़िया के बच्चे 10000 शिकारी को भगाएंगे शिकारी को भगाएंगे चिड़िया को बुलाएंगे चिड़िया को बुलाएंगे पकड़ो पकड़ो पकड़ो हा हा पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ो अरे रकाली ना पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो अरे बाबा बाबा गर्गी गर्गी जल्दी से दौड़ दौड़ के इधर अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो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 उमंग सुनने वाले सभी छोटे-छोटे बच्चों आप भी इस खेल को अपने घर पर खेल सकते हैं जिसे हम कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो पेड़ लगाएं पूरे साल अक्कड़ बक्कड़ अभी आप सुन रहे थे यह खेल कार्यक्रम कलाकार बाबला कोचर और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी